मिदेश शांति शांति शांति छंदोज्ञोपनिषद की तैतालीसवी कक्षा छंदोज्ञ उपनिषद के आठवें प्रपाठक को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 चौथे खंड को हमने समाप्त किया था आज पांचवा खंड प्रारंभ होगा तो चौथे खंड के अंत में इन्होंने एक बात रखी थी कि तदिया एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्य न अनुविंदी इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हीं के लिए वह ब्रह्मलोक होता है और उनका सब लोगों में कामचार होता है तो ब्रह्मचर्य कैसा कैसा होता है किस किस को ये ब्रह्मचर्य नाम से कह रहे हैं वो अब आगे वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं तो पांचवा खंड देखिए पहला प्रवाक अथा यज यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्य में ये जो यज्ञ कहा जाता है जिसको यज्ञ कहते हैं ये ब्रह्मचर्य ही है यज्ञ जो हम अग्निहोत्र आदि करते हैं अग्नि के अंदर आहुतियां देते हैं ये जो एक प्रक्रिया है जो कि इसका इस उपनिषद का भी जो पहले का भाग है ब्राह्मण का वो कर्मकांड से संबंधित है यज्ञ आदि का वर्णन आया तो उसमें पहले सबसे कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है जिसको यज्ञ कहते हैं ये ब्रह्मचर्य ही है ब्रह्मचर्य ही एव यो ज्ञाता तम ब्रह्मचर्य के द्वारा जो ज्ञाता होता है यह ज्याता जो ज्ञाता होता है ब्रह्मचर्य का पालन करके जो ज्याता बनता है जान वाला बन जाता है वह तम विंदते उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो यज्जे शब्द का इन्होंने इस तरह से तोड़ के वर्णन किया यो ज्ञाता यज्जे, यह यह का यह ले लिया और ज्ञाता का जाता मतलब जे ज्या, जानने वाला यज्जे, जो जानने वाला है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 अथ यत् सत्रणम इति आचक्षते ब्रह्मचर्य तत् जिसे सत्रायण कहते हैं सतरायण नाम का कोई याग है उसके लिए कहा वो भी ब्रह्मचर्य ही है वो सत्राए में क्या होता है उसको स्वयं थोड़ा सा खोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य ही एवं सत आत्मनः त्राणम विंदते ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ये जो सत्रायण शब्द है सत्रण जो है उसी में तो सत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 तो अथ यणम आचक्ष आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव में त्रह्मचर्य ही सत आत्मन त्राणम विन्दते ये सब ब्रह्मचर्य का रूप ये तीसरा ब्रह्मचर्य का रूपता है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं किसी की किसमें प्रवृत्ति होती है किसी को कौन सा चीज अनुकूल लगती है साधना के भाग है ये ब्रह्मचर्य के भाग है और भी आगे बता रहे अथ यथ मौनमि आचक्षते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 अब कौन किस ढंग से ब्रह्मचर्य कर सकता है ये बहुत सारे रूप बताए जा रहे हैं किसी को भी लेकर के चल सकता है व्यक्ति उतने उतने स्तर पे ब्रह्मचर्य का पालन होता चला जाएगा तो ये जो मौन है ये भी ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य न ही एवं आत्मानम अनुवित मनुते ब्रह्मचर्य के द्वारा मौन के द्वारा ही आत्मा को जान करके और फिर मनन करता है उसमें ये कौन तो सा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन किया संयम का पालन किया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 बाहर का भी हित करूं बाहर का ऐसा हित न करूं जिससे इसकी आत्मा की हानि होती है अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी तो अनाशकायन आचक्षते अनाशकायन नाम से जो चीज कही जाती है कुछ इस नाम का कोई यज्ञ भी होता होगा नहीं तो ये एक चिंतन की बात है ये भी एक ब्रह्मचर्य है ये भाव मन में बना रहे किसी का अनाशकायन को खोल रहे हैं ऐसा ही आत्मा न नश्यति आत्मा नष्ट नहीं होती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 ब्रह्मचर्य से जिस आत्मा को प्राप्त करता है वो नष्ट नहीं होता है नाशकायन का एक और अर्थ भी किया जाता है अन अशनायनमशनायनम अशना, भोजन नहीं करना कम करना भूखे रहना उपवास उपवासनायन उपवासन उपवासनायन ये भी एक अर्थ किया जाता है कि कम भोजन करता है या नहीं करता है उपवास करते हैं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 अरण्यायन क्या है उसको आगे स्वयं खोल रहे हैं इसमें अर और निया, दो टुकड़े कर दिए अर और निया। उसका जो आयन है तो अरश्च हई न्यश्च अर्णव ब्रह्म लोके ब्रह्मलोक में दो अर्णव है समुद्र है ब्रह्मलोक में दो समुद्र हैं एक अर और अण्य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 और इसी के बारे में कह रहे तृतीय श्याम इतो दिवी तथम मरियम सराह इत यहां से जो तीसरा है यहां मतलब ये यह पृथ्वी लोक और यहां से तीसरा मतलब तीसरा लोक तो पहला ये पृथ्वी लोक हो गया दूसरा अंतरिक्ष लोक हो गया और तीसरा दुलोक हो गया जैसा निरुक्त आदि में और शास्त्रों में आता है तीन लोक माने जाते हैं तो तृतीय तृतीय तो इतो दिवी इत यहां से जो तृतीय है तृतय श्याम दिवी के अंदर तद ऐरमदीयम सर ऐरम मदीय नाम का एक सर है तालाब है ऐरम मदीय इरम मदह व्याकरण के अंदर आता है इराया माद्यति ऐरम मदह इरा जल को कहते हैं और भी अर्थ हो सकते हैं अन्नादि भी प्रकृति भी जल प्रकृति के लिए भी आता है आपह उससे जो प्रश्न होता है ज्योति हो गया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 कल का मतलब निकट भविष्य ही है कि तो भाई ये तो आ, आ, कल जीवन रहे ना रहे ये धन तो एक दिन का दो दिन का है और दो दिन का मतलब थोड़े दिनों का है कल शब्द का प्रयोग होता है निकट भविष्य में तेलुगू में परसों शब्द का प्रयोग होता है परसों परसों परसों के अर्थ में एक बार हम वहां जा रहे थे तो सड़क नई नहीं बनी हुई थी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 क्षण भंगुरता देखते हैं और जो जो क्षण भंगुर है उससे क्या लेना देना ऐसे तरह का कथन होता है लेकिन देखो यहां क्या कह रहे हैं अश्वत्थ लेकिन क्या था सोम सवना उसे सोमरस च्यूता रहता है है अश्वत्थ लेकिन सोम रस ज्यूता है उससे सोम रस तो बहुत अच्छा प्रशंसा के अंदर है उसको ज्ञान कह लें उसको और कोई आनंद कह लें वो उसमें से च्यूता है अश्वत्थ है सृष्टि अश्वत्थ है प्रकृति कार्य जगत नश्वर है लेकिन सुख को देने वाली है ज्ञान को देने वाली है प्रगति कराने वाली है आनंद देने वाली है सोम निकलता है इसमें से अश्वत्थ सोम सवन तो ये ससरोवर है ऐरम मदीय और ये अश्वत्थ वृक्ष है जिससे सोम देखो इस पेड़ से टपक रहा है ना नीचे सोम सोम ज्ञान के रूप में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 त्रुटि होती है कभी अच्छा होता है हमारे से त्रुटि होती है दूसरे से त्रुटि होती है कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं वहां पर ज्ञान तो होता ही रहता है देखो तो प्रतीति में क्या लगता है हम आज अधिक बुद्धिमान है या कल अधिक बुद्धिमान थे प्रतीत होता है आज अधिक है पीछे की अपेक्षा कि भाई पीछे एक महीने पहले का देखे हम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 वो अपने को समझ करके ही करता है समझदार ही समझता है जिस समय बच्चा दस बारह साल का होता है पंद्रह साल का होता है तो अपने को समझदार नहीं है बचपन में अब हर साल उसको यूं लगता है मैं अब काफी समझदार हो गया हूं अब तो और उसको यूं लगता है जैसे मैं पूरा समझदार हो गया हूं किशोर जो होते हैं किशोर किशोरियां टीन जो होते हैं उसको यूं लगता है जैसे अब तो मैं बिल्कुल समझता पूरा समझदार हो गया हूं और वो चलता ही रहता है फिर वो तो क्रम अच्छा बीस साल का हो जाए चाहे पच्चीस का या तीस का कभी भी आप लोगों को भी लगता होगा ना कि समझदार हो गए हैं अब मान लो जो आप में से बीस पच्चीस तीस के हो गए तैंतीस के हो गए जो लगता होगा ना कि समझदार हो गए और जो साठ पाठ साठ सत्तर के हो गए हैं वो उनको भी लगता होगा ना कि अब तो समझदार हो गए हैं ये भी साथ में जुड़ा रहता है पहले तो ठीक है समझदार नहीं थे कम थे लेकिन हाँ अब तो मैं समझदार हो गया हूं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 इस अश्वत्थ में है ना इसमें इस रस, रहता है परमात्मा ने इस अश्वत्थ को ऐसा बनाया कि इसमें से ज्ञान तो टपकता रहेगा कुछ ना कुछ ज्ञान होता रहेगा हमारे को ठीक कि है किसी के अश्वत्थ में ज्यादा ज्ञान हो जाता है किसी के कम होगा लेकिन जानकारी तो होती रहती है वो समझदार होता ही जाता है चिकित्सक हो तो नए चिकित्सक की अपेक्षा पुराने चिकित्सक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 छोड़ तो नहीं देता उनका तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि इसी को पूरा अंतिम मत मान लो, इतना ही तो तात्पर्य होता है बाकी तो छोड़ो तो अश्वत्थ सोम सवन तजिता पूर ब्रह्मण ये ब्रह्मण है ब्रह्म की परमात्मा की अपराजिता नाम की पू है नगरी है पूरी है जो पराजित नहीं होती हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता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 अरम चरण्यम चरणऊ ब्रह्मलोक है उस ब्रह्मलोक में अर और ये दो अरणव हैं, दो समुद्र हैं और उनको ब्रह्मचर्य न अनुबिंदंती ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उनको प्राप्त करते हैं अब वो अरण्य हैं उनको प्राप्त करते हैं परमात्मा के वहां पर कर्म को प्राप्त करते हैं ब्रह्मलोक में जाकर के अभी ब्रह्मलोक में जाके क्या कर्म करेंगे ज्ञान का तो चलो फिर भी ठीक है भाई ज्ञानी हो जाता है वहां जाके कर्म क्या करेगा वहां पर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 ब्रह्मलोक की तरफ जाते हुए और उससे संबंधित कुछ और बातें अगले खंड में बताई हैं छठा खंड आठवें प्रपाठक का अथया एता हृदयस्य नाड्यः जो ये हृदय की नाडियां हैं हृदय में नाडियां हैं बहुत सारी पिंगल अनिम्नः अणिम्न तिष्ठती नाड़ा पिंगल से अम्न पिंगल यानी दूसर वर्ण की बुरे भूरे से रंग की थोड़ी अणिमन बहुत छोटी छोटे उसके आधार पर रहती हैं ये छोटे छोटे छोटे छोटे हैं ये नाड़ियां ऐसी हैं और उनके रंग कैसे हैं तो शुक्लस्य, नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति ये पिंगलस से अणिमन जैसे यहां लिखा है पिंगलस्य की जगह फिर और लगते चले जाएंगे शुक्लस्य यानी सफेद की नीलस नील की पीत की पीले की लोहित की लाल की ये अलग अलग रंग यहाँ पर बताए गए तरह तरह के कुछ कण होते हैं कुछ और किरणें होती है तो शरीर की दृष्टि से कुछ कण और होते होते हैं तो वो ये रहती हैं। वहां उसमें ऐसे घटक होते हैं उसके आधार पर उनके रंग हमारे को दिखाई देते हैं तो दो तरह से तो हम देखते ही हैं मोटे तौर पर जो कहते हैं लाल और नीले रंग की दमनियां और शिराए जो बोलते हैं आर्टरी और वेन बोलते हैं जो जिसको मोटे तौर पर कहते हैं कि भाई जिसमें शुद्ध रक्त जाता है या तो अशुद्ध रक्त जाता है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 ये जो अलग अलग तरह के हैं उसमें यानी उसको सफेद भी कह लें थोड़ा सा पिंगल सा कह दे भूरा सा कहते हैं, नीला कहते हैं, पीला कहते हैं, ऐसे ये कुछ अलग अलग रंग से इस तरह की नाड़ियां हमारे अंदर शरीर के अंदर विद्यमान है आगे असोवा आदित्य है पिंगलहा ऐश शुक्ला एश नीला एश पीता एश लोहिता एशा अब ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली रखते ही है तुलना करते ही रहते हैं तो बोले ये जो आदित्य है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 तो उभ ग्रामों गच्छती इम च अमुम च एवं एवं एता आदित्य से या आदित्य की रश्मियां भी ऐसी है फैली हुई है उभौ लोगो गच्छंती दोनों लोगों में जाती हैं ये इमम च अमुम च इधर भी और उधर भी मैं एक तरफ लगेगा ये सूर्य किसके लिए बना हुआ है हमारे लिए बना हुआ है सूर्य की रश्मिया कहाँ आती है हमारी तरफ आती है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 वो जो किरणें आ रही है वो इन नाड़ियों में भी फैली हुई है इनमें भी वो चल रही हैं। अभ्यो नाड़ी भय प्रता ते अमोष्मिन आदित्य सृप्ताहिति तो इन नाड़ियों से वो फैलती हैं और वो इसमें सूर्य में भी पहुंची हुई है इधर उधर आती जाती रहती हैं, इधर भी अंदर भी चली गई उधर भी चली गई बहुत सारे कण अंतरिक्ष से निकल निकल करके आते हैं चलते रहते हैं छोटे छोटे कर्ण होते हैं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 नाड़ियों के बारे में ही कुछ और बता रहे हैं। तद यत्रह जो ये व्यक्ति सुप्त तो हो जाता है सो जाता है सो जाता है तो सोना सकारात्मक नकारात्मक सोना सब सक... सोना सकारात्मक है और बाकी जगह कक्षा में सोना नकारात्मक है यार जैसे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 अभी नाड़ियों को दो ढंग से लिया जाता एक है एक हृदय की नाड़ियां हैं जो रक्तवाहिनी है और एक मस्तिष्क वाली नाड़ियां तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम होता है वो भी नाड़ियां हैं उसमें तो बोले ये सोता है तभी इन नाड़ियों में सोता है तब न कश्चन पापमा स्पृश्यती और वो ऐसी स्थिति है कि उसको उस समय कोई पाप नहीं छूता है क्या पाप छूता है सोते हुए को निष्पाप हो जाता है उस स्वप्न नित्रा ज्ञाना लंबा और ऐसा निष्पाप स्वप्न के निद्रा के ज्ञान को आलंबन करके भी हम अपनी स्थिति बना सकते हैं कि जो वो पाप रहित स्थिति है बिल्कुल निष्पाप स्थिति है तो न कश्चन पाप स्पृश्य कोई पाप छूता तक नहीं है उसको सोते समय तेज सा ही तदा संपन्न भव होती वो तेज से संपन्न हो जाता है तेज मतलब ब्रह्म से परमात्मा से सम्पन्न हो जाता है उसमें ब्रह्मरूपता हो जाती है उसको आगे अथा यबलिमान मीतो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 शरीर से निकल गया तो मर गया आप कोई कुछ भी पूछता रहे उसको क्या पता रहता है आगे अथा एत शरीरात उत्क्रामी जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है तब क्या होता है अथा एत एव ए व रश्मि फिर ऊर्धुम आक्राम इन रश्मियों के द्वारा ही ऊपर जाता है दो तरह से एक तो नाड़ियां होगी तंत्रिकाएं और एक बाहर की रश्मियां सूर्य वाली ए रश्मियां इन रश्मियों से वो उत्क्रमण करके बाहर जाता है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 ये ऐसा लोक का द्वार है ब्रह्मलोक का द्वार है उसकी चलनी ऐसी है कि अविद्वानों को वहीं रोक देता है और विद्वानों को अंदर जाने देता है वो चलनी ऐसी अब कैसे छानता होगा वो अलग अलग कर देता है छटनी कर देता है वहां पर तदैसा श्लोका इस विषय में एक श्लोक और कहा गया शतम चई का चाह हृदय हृदय की सौर एक नारिया है एक सौ एक अब 100 जो शब्द है ना बहुत के लिए आता है उस रूप में एक सौ एक नाड़ियां हैं का इनमें एक नाड़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है बाकी नाड़ियां तो नीचे जा रही हैं है कल्पित है एक तो इस तरह अर्थ करते हैं भाई हृदय से 101 नाड़ियां निकल रही है उसमें से एक ऊपर जा रही है और उसमें से फिर वो पार करता है ऊपर से मृत्यु के समय में एक तो ये भौतिक रूप से देख लेते हैं कहीं जने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 o oh.